चौथा प्रश्न आपने कहा कि थोड़ी भी प्यास जगी हो और थोड़ा सा भी साहस हो तो प्रभु को समर्पण कर दो लेकिन भय से किया गया समर्पण निर्भयता को कैसे उपलब्ध होगा पहली तो बात समर्पण ही जब कर दिया तो क्या उपलब्ध होगा क्या ना होगा ये हिसाब तुम क्यों रखोगे ये भी उसी पर छोड़ दो हिसाब तुम रखोगे तो समर्पण हुआ ही नहीं और समर्पण तो तुम जब भी करोगे वो अधूरे आदमी से ही निकलेगा उसमें कुछ कमी तो रहेगी क्योंकि अगर तुम पूरे ही आदमी होते तो समर्पण की जरूरत ही क्या थी तुम अधूरे हो कमियां हैं भय है चिंता है विषाद है वासना है सब है इस सब के रहते हुए ही करोगे तुम कोई परमात्मा से ये थोड़ी कह रहे हो कि मुझे स्वीकार करो देखो मैं बिल्कुल निर्वासना से भर गया कि देखो मेरे भीतर अब कोई तृष्णा नहीं है कि देखो मेरे भीतर कोई भय नाराम अभय को उपलब्ध हो गया नहीं समर्पण करने वाला तो कहता है कि देखो मेरे भीतर सारे संसार की वासना है देखो मैं मोह से भरा हूं लोभ से भरा हूं पात्रता मेरी कुछ भी नहीं है तुम मुझे ना स्वीकार करोगे तुम्हें तो शिकायत ना करूंगा क्योंकि स्वाभाविक है कि मेरी पात्रता ही नहीं तुम मुझे स्वीकार कर लोगे तो वो प्रसाद है वो मेरी पात्रता नहीं है मेरी योग्यता नहीं मेरा दावा नहीं भय है और ये समर्पण आधा आधा है इसमें भी पूरा मेरा हृदय नहीं करना भी चाहता हूं नहीं भी करना चाहता यह मेरी दशा है इस मेरी रुग्ण चित्त दशा को तुम स्वीकार करो समर्पण कोई योग्यता का दावा थोड़ी है समर्पण तो अपनी सहजता का जैसे भी तुम हो बुरे भले शुभ अशुभ वैसे के वैसे तुम प्रभु के चरणों में अपने को रख देते हो समर्पण का अर्थ है कि मैंने तो अपने को बदलने की सब चेष्टा कर ली कुछ होता नहीं सब उपाय देख लिए निर पाता हूं सब तरफ से छलांग लगाई कहीं से भी कहीं पहुंचता नहीं सब तरफ असफल हो गया हूं समर्पण का अर्थ तो है निर बेसहारा असहाय अवस्था की स्थिति तब तुम कोई पात्रता का दावा थोड़ी कर रहे हो प्रभु स्वीकार कर लेगा तो तुम धन्यभागी भागी हो ग अस्वीकार कर देगा तो तुम जानोगे कि बिल्कुल स्वाभाविक है कि मैं योग्य नहीं हूँ स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है और अगर तुम सोचते हो पहले अपने को पूर्ण कर लेंगे फिर समर्पण करेंगे तो फिर समर्पण की जरूरत क्या है फिर तो तुम बिना उसके ही पूर्ण हो गए समर्पण का अर्थ ही तुम नहीं समझ पा रहे हो समर्पण का अर्थ है कि जैसा मैं हूं वैसा का वैसा तेरे चरणों में रखता हूं बिना किसी दावे के और अगर तुम पूरा का पूरा अपने को पूरा उघाड़ कर नग्न निर्वस्त्र होकर कुछ भी न छिपाते हुए सारी दशा को उघाड़ के रख दिए तो तुम स्वीकृत हो जाते हो क्योंकि स्वीकार का अर्थ केवल इतना ही होता है जिसने अपना उपाय छोड़ दिया और परमात्मा के हाथों में पूरी बागडोर सौंप दी रामकृष्ण कहते थे ना और दो ढंग से चल सकती है एक तो पतवार से और एक पाल से ना समझ पतवार से चलाते हैं समझदार पाल से समझदार तो पाल को खोल देता है बैठ जाता है हवाले चलती ना समझ को पतवार चलानी पड़ती ना हक मेहनत करना पड़ती परमात्मा भी दो तरह से पाया जाता है संकल्प से और समर्पण से संकल्प से पाना पतवार चलाना है और नदी तो पार भी हो जाए ये भाव सागर का बड़ा विस्तार है इसमें पतवार चला चला के पार होना बड़ा मुश्किल है इसमें डूबने की संभावना ज्यादा है उबरने की संभावना कम है इसमें पहुंचने का उपाय कम है समाप्त हो जाने की संभावना ज्यादा है पाल से तुम पाल खोल देते हो हवा का रुख देख लेते हो पाल खोल देते हो बस हवा का रुख देखने की कला आनी चाहिए फिर पाल खोल दिया नाव चल पड़ती है पतवार चलाने की जरूरत नहीं पड़ती पर इसके लिए बड़ी बुद्धिमानी चाहिए परख चाहिए हवाएं किस तरफ बह रही बस उतना ही काफी है ध्यान तुम्हें इतनी बुद्धिमानी दे देगा कि तुम पहचान लोगे हवा किस तरफ बह रही कब किस तरफ बह रही तब तुम तट पे बैठे रहोगे जब तक हवा विपरीत बह रही जब हवा अनुकूल हो जाती तुम पाल छोड़ देते हो तुम यात्रा पर निकल जाते समर्पण कला और पूर्ण होने की कोई आकांक्षा समर्पित भाव में है ही नहीं इसलिए तुम ये तो सोचो ही मत कि अभी मैं निर्बल हूं निर्बल ना होते तो कहे के लिए समर्पण करते है मत सोचो कि अभी भयभीत हूं भयभीत ना होते तो क्या समर्पण की जरूरत थी अभ्य तो तभी उपलब्ध होगा जब परमात्मा उपलब्ध होगा उसके पहले तो तुम भयभीत रहोगे ही क्योंकि परमात्मा को बिना पाए कैसे कोई व्यक्ति अभय को उपलब्ध हो सकता है और सौभाग्य है कि परमात्मा को बिना पाए कोई अभय को उपलब्ध नहीं होता नहीं तो फिर परमात्मा तक जाने की जरूरत ही समाप्त हो जाएगी तुम अधूरे रहोगे ही ये तुम्हारे हित में तुम पूरे तो उससे मिलकर ही हो तुम छोटी नदी की धार रहोगे जब तुम सागर से मिलोगे तभी विराट शुरू होगा लेकिन ये नदी जा सकती है विराट तक और समर्पित हो सकती है सागर में गिर सकती अगर तुम बहुत ज़्यादा समझदारी बरते नदी भी अगर समझदारी बरते तो तालाब बन जाएगी नदी नहीं रहेगी क्योंकि तालाब में अपना सब अपने पास है कहीं जा नहीं रहा कहीं कुछ खो नहीं रहे लेकिन यही तो दुनिया की बड़ी तकलीफ है कि यहाँ जो खोते हैं वे पा लेते हैं और यहाँ जो बचाते हैं वो नष्ट हो जाते तालाब सड़ता रहता है नदी रोज नई होती रहती नदी खोखे भी कहां समाप्त होती क्योंकि रोज उसके बादलों से भरते रहते तुम जितना समर्पण करोगे उतना ही पाओगे तुम्हारे पास समर्पण करने को आ गया तुम जितना उलीचोगे उतना ही अपने को भरा हुआ पाओगे और जितना अपने को बचाओगे उतना ही तुम पाओगे कि सड़ गए कृपण की आत्मा सड़ जाती उलीचो और इसकी फिक्र मत करो कि हम बहुत सुंदर होंगे तभी उसके सामने जाएंगे तब तो तुम कभी भी ना जा पाओगे उसके सौंदर्य के मापदंड को तो तुम कभी भी पूरा ना कर पाओगे योग्यता की बात ही छोड़ दो असहाय हो छोटा बच्चा है प्यासा है भूखा है चिल्लाता है रोता है माँ दौड़ी चली आती है अगर वो छोटा बच्चा भी सोचने लगे कि मेरी पात्रता है योग्यता है क्या मैं इस योग्य हूं कि मुझे दूध पिलाया जाए मुझे बचाया जाए मुझे जीवन दिया जाए तो संकट में पड़ जाए मैंने एक कहानी सुनी कि कृष्ण भोजन को बैठे हैं स्वर्ग में बैकुंठ में रुक्मणी ने थाली लगाई वो पंखा झलने बैठी उन्होंने एक या दो कौरी लिए और एकदम उठ के खड़े हो गए और भाग्य दरवाजे की तरफ रुक्मणी ने पूछा कहाँ जाते हैं क्या हुआ लेकिन कुछ इतनी जल्दी कि उन्होंने हाथ से सारा कहा कि लौट के लेकिन दरवाजे पर जात के ठिटक गए एक क्षण के वापस लौट के बैठ गए थाली पर भोजन करने लगे रुक्मणी ने कहा बेबूछ हो गई बात मेरी कुछ समझ में नहीं आती क्यों भागे क्या कारण था दरवाजे पर कोई कारण नहीं है। और फिर क्यों लौट आए वो इतनी तेजी में गए तो कृष्ण ने कहा मेरा एक प्रेमी एक राजधानी की सड़क से गुजर रहा है लोग उसे पत्थर मार रहे हैं लहूलुहान उसके सिर से खून की धाराएं बह रही लेकिन वो प्रसन्न है मस्त है और वो कहता है मुझे क्या फिकर जिसने दिया है शरीर वही चिंता करेगा मैं कौन हूं बीच में आने वाला तू जान तेरा काम जान तेरे ही हाथ उस तरफ से पत्थर मार रहे हैं तेरा ही सिर इस तरफ टूट रहा है तेरी जैसी मर्जी वो खड़ा हंस रहा है लोग पत्थर मार रहे हैं तो मुझे भागना पड़ा जब किसी का समर्पण ऐसा हो तो भागना ही पड़े मैं उसे बचाने जा रहा था रुकमणी ने कहा फिर आप लौट क्यों आए फिर क्या हुआ उसने कहा जब तक मैं द्वार पर पहुंचा उसका भाव बदल गया उसने खुद पत्थर उठा लिया है वो जवाब दे रहा है मेरी कोई जरूरत ना रही वो अब खुद ही समर्थ है समर्पण का अर्थ है तुम असहाय हो असमर्थ हो तुम उसके हाथों में छोड़ते हो अपनी नाव वो जहां ले जाए फिर तुम यह भी नहीं पूछते कहां ले जा रहे हो क्योंकि यह पूछने का मतलब हुआ कि समर्पण किया ही नहीं फिर तुम यह भी नहीं पूछते कि क्या परिणाम होगा समर्पण में सभी छोड़ दिया वो डुबाए तो वो डूबना ही तट पर पहुंच जाना है वो मिटाए तो मिटाना ही सौभाग्य उसके हाथ में बाघ दो सौंप दी फिर हिसाब किताब तुम्हें अपना रखने की जरूरत नहीं समर्पण कंजूस चित्त की चेष्टा है संकल्प कंजूस चित्त की चेष्टा है समर्पण बड़ी भिन्न बात है संकल्प तो अहंकार के आसपास खड़ा होता है और संकल्प से कभी कभी एकाद व्यक्ति पहुंच पाया है पहुंच जाता है संकल्प से भी लेकिन आखिरी क्षण में उसको अपने विराट अहंकार को गिराना पड़ता है वो बहुत कठिन मामला है कोई महावीर कभी सफल हो पाता है इसलिए मैं कहता हूं महावीर को महावीर नाम देना ठीक है क्योंकि मुश्किल से कभी उस यात्रा में कोई सफल होता है बड़ी कठिन है कठिन इस लिहाज से कि पहले तुम अहंकार को निर्मित करते हो शुद्ध करते हो सब अपने हाथ में ले लेते हो और आखिरी घड़ी में जबकि सब परिपक्व हो जाता है अहंकार सूक्ष्मतम रूप से निर्मित हो जाता है हीरे की तरह कठोर हो जाता है कि सारी दुनिया की चीजें काट दे और कोई चीज उसको ना काट सके उस क्षण फिर तुम्हें समर्पण करना पड़ता है उस क्षण फिर तुम छोड़ देते हो अस्तित्व में कोई बहुत बहुत ही प्रज्ञावान पुरुष ऐसा कर पाएगा अधिक तो मध्य में ही खो जाएंगे अपने अपना अहंकार का डेरा जमा लेंगे परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे समर्पण से बहुत लोग पहुंचे वो सरल उपाय है वो सहज भाव है मीरा नाचते हुए पहुंच जाती है चैतन्य गीत गाते हुए पहुँच जाते हैं और जिनको भी चलना हो उस यात्रा पर यही उचित है कि पहले ही अहंकार छोड़ दो पहले बनाना फिर छोड़ना मुश्किल पड़ेगा छोड़ना तो पड़ता ही है क्योंकि बिना अहंकार को छोड़े कोई कभी परमात्मा को उपलब्ध नहीं होता संकल्प वाला व्यक्ति अंत में छोड़ता है समर्पण वाला पहले से छोड़ देता है तुम्हारे हाथ में लेकिन जो भी करो पूरा पूरा करो अगर संकल्प ही करना है तो फिर फिक्री छोड़ दो परमात्मा की इसलिए महावीर ने तो कहा परमात्मा है ही नहीं वो संकल्प का ठीक वक्तव्य है क्योंकि अगर है तो फिर संकल्प नहीं चल सकेगा फिर वो बीच में बाधा डालेगा वो खड़ा रहेगा सामने फिर शक्ति उसके हाथ में इसलिए महावीर ने कहा कोई परमात्मा नहीं बस तुम्हारा संकल्प ही परमात्मा है भक्त कहते हैं तू ही है हम नहीं साधक कहते हैं मैं ही हूँ तू नहीं है साफ कर लो अपने मन में अगर संकल्प से जाना हो तो परमात्मा की बात ही छोड़ दो फिर न कोई भक्ति है न कोई भगवान है फिर तुम हो अकेले और तुम्हारी ही बुद्धि है जो तुम्हें करना हो करो लंबी यात्रा है कभी कभी कोई पहुंच भी गया है नहीं पहुंचा ऐसा मैं नहीं कहता हूँ लेकिन सौ चलते हैं एक पहुंच पाता है निन्यानबे भटक जाते हैं रास्ता उपद्रव का है लेकिन जिनको शौक हो उपद्रव के रास्ते पर चलने का उनका स्वागत है समर्पण के मार्ग से सौ चलते हैं तो मुश्किल से एक भटक पाता है निन्यानवे पहुंच जाते हैं क्योंकि वो सरल भाव की बात है वो प्रेम की बात है उसमें बहुत आयोजन नहीं है बहुत साधना नहीं है इतना ही है कि तुम पूरा का पूरा परमात्मा के चरणों में रख दो सोच लो अगर रखना है तो पूरा रख दो फिर कुछ बचाओ मत अगर बचाना हो तो कृपा करके पूरा बचा लो फिर कुछ रखो मत अगर दोनों के बीच डमाडोल रहे तो तुम दो नावों पर सवार हो जाओगे तुम कहीं पहुंच ना पाओगे तुम बड़ी दुविधा में जियोगे और ऐसी ही हालत अधिक लोगों की मैं देखता हूं अहंकार को छोड़ना भी नहीं चाहते तो अहंकार को बचा लेते और मुफ्त में पहुंचना भी चाहते कुछ करना भी ना पड़े तो जाकर सिर भी टिका देते मंदिरों में जाओ गौर से खड़े हो जाओ आदमी की खोपड़ी को झुकते पाओगे अहंकार को खड़ा हुआ पाओगे अगर किसी दिन फोटोग्राफी और थोड़ी कुशल हो गई जो हो जाएगी क्योंकि रूस में एक फोटोग्राफर क्रिलियन बड़े अद्भुत प्रयोग कर रहा है उससे तुम्हारे व्यक्तित्व का आरा तुम्हारे व्यक्तित्व की प्रतिभा के चित्र आ जाते हैं आज नहीं कल हर मंदिर में कैमरा लगा के जांचा जा सकेगा कि आदमी सच में झुका क्योंकि शरीर तो झुक जाएगा तुम्हारा जो आरा है व्यक्तित्व का वो खड़ा रहेगा अगर अहंकार नहीं झुका है तो तुम्हारी भीतरी प्रतिमा खड़ी रहेगी तुम्हारा असली प्रकाश शरीर खड़ा रहेगा सिर्फ ये मिट्टी की देह झुकेगी इसको भी क्या झुकाना इसको तो मौत झुका देगी मिट्टी में मिला देगी इसको तुम झुका के किसी पे कोई कृपा नहीं कर रहे हो अगर झुकाना हो तो भीतर का अंतर भाव झुके न झुकाना हो कोई हर जाने वो भी रास्ता है उससे भी लोग पहुँचे मगर साफ़ हो जाना चाहिए झुकना है पूरे झुक जाओ अकड़े रहना है पूरे अकड़े रहो समझौता मत करो समझौता महंगी बात है पांचवा प्रश्न प्रवचन के समय आपकी कोई कोई ध्वनि सुनकर मैं कांप जाता हूं डर जाता हूं भाग खड़े होने को जी चाहता है ऐसा क्यों क्या मैं डरपोक, कायर होता जा रहा हूं जिसने मृत्यु को पार नहीं किया वो सिर्फ समझता है कि भयभीत नहीं होता तो भयभीत ही है धोखा देता है अपने को कि मैं अभय हूं मृत्यु के पार जाके ही मृत्यु से गुजर के ही मृत्यु के अनुभव से ही अमृत को पहचान के ही कोई अभय को उपलब्ध होता है लेकिन हर आदमी मैं भयभीत नहीं हूं इस तरह की आत्मवंचना करता है इस तरह की खोल खड़ी कर लेता है कि मैं डरता नहीं जब तुम मेरे पास आओगे और मैं तुम्हारी परतों को उघाड़ने लगूंगा और तुम्हारे वस्त्र गिरने लगेंगे तो तुमने जो भीतर छिपाया है वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा नहीं मेरी बात सुन के तुम्हें भय पैदा नहीं होता मेरी बात से तुम्हारे भीतर जो भय सदा से था वो तुम्हें दिखाई पड़ता है और भाग खड़े होने का जी चाहता है क्योंकि भाग खड़े होकर फिर तुम अपने कपड़े वगैरह पहन के सच समझ के खड़े हो जाओगे फिर तुम्हारी असलियत तुम्हें भूल जाएगी सत्य को जानना पीड़ादायी है क्योंकि तुमने बहुत से असत्य अपने चारों तरफ बांध रखे सत्य को जानना पीड़ादायी है क्योंकि तुमने अपनी प्रतिमा बिल्कुल ही असत्य कर रखी झूठी कर रखी है तुम्हारी हालत वैसी है जैसे कि चेहरे को पाउडर इत्यादि से पोती हुई स्त्री वर्षा में बाहर जाने से डर वर्षा हो गई पाउडर बह गया उनका सब सौंदर्य गया वो सौंदर्य पोता हुआ था तो स्त्रियों को एक हैंड बैग लटका के रखना पड़ता है उसमें सब सा, सामान रखना पड़ता है बरसा का क्या भरोसा धूप का क्या भरोसा धूप आ जाए पसीना बह जाए लकीरें पड़ जाती सौंदर्य पर तो जल्दी से निकाल के अपने बैग से आईना वगैरह पोत के फिर ठीक ठाक कर लिया लेकिन जिसके पास अपना सौंदर्य हो वो क्या वर्षा से डरेगा वर्षा उसके सौंदर्य को और निखार जाएगी धूल वगैरह जम गई होगी तो बह जाएगी और निर्मल सौंदर्य प्रकट हो जाएगा बासा है उधार है तुम्हारा सौंदर्य तो मेरी चर्चा से टूटेगा टूटने से तुम्हें लगेगा मैं कितना क्रूप क्रूप होने से भय होगा लगेगा भाग खड़े हो यहाँ कहाँ आ गए हम तो और सुंदर होने की तलाश में आए थे और यहां क्रूप हुए जा रहे हैं हो नहीं रहे हो तुम हो भय तुम्हारे भीतर छिपा है तुमने अपने को किसी तरह संभाल के खड़ा रखा है तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारी असलियत क्या है तुम वस्त्रों में खो गए हो और धीरे धीरे तुमने मान लिया कि तुम्हारे वस्त्र ही तुम हो और जब मैं तुम्हारे वस्त्रों को उतार डालूंगा जो कि उतारना ही पड़ेगा क्योंकि जब तक तुम अपने निज सत्य को ना जान लो तब तक जीवन से परिचित होने की कोई संभावना नहीं घबराओ मत जो भी है उसे जानो रोज ऐसा होता है लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं बड़ी अजीब बात है हम तो शांति की तलाश में आए थे और ध्यान करने से और अशांति बढ़ती ध्यान करने से अशांति बढ़ती नहीं ध्यान करने से तुम्हारा होश बढ़ता है होश बढ़ने से जो अशांति तुम्हें कभी दिखाई नहीं पड़ती थी वो दिखाई पड़ने लगती जैसे एक आदमी घर में सोया है नशे में धुत पड़ा है और घरे में कूड़ा करकट भरता जा रहा है लेकिन नशे में धुत्त पड़े आदमी को कुछ पता नहीं चलता मकड़ियाँ जाले बुनती हैं सांप बिच्छू घर बनाते हैं कोई मतलब नहीं हो सब मस्त पड़ा है सब स्वच्छ फिर होश आता है नींद टूटी नसा उतरा चारों तरफ देखता है शायद वो भी यही कहे कि ये होश तो बड़ी बुरी बात है बेहोशी में तो सब साफ सुथरा था होश में सब गंदा हुआ जाता तुम भीतर बेहोश पड़े हो वहाँ जन्मों जन्मों में कितने मकड़ियों के जाले भर गए उसका तुम्हें पता नहीं है वहाँ कितना कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है शरीर का तो तुम ऊपर से स्नान भी कर लेते हो भीतर का स्नान तो तुम्हें पता ही नहीं उस स्नान का नाम ही तो ध्यान है जब तुम भीतर थोड़े जागोगे तो तुम्हें बहुत सी बातें दिखाई पड़ने लगेंगी तुम आए तो थे मेरे पास शांति खोजने लेकिन पहले तो तुम्हें अपनी अशांति से परिचित होना होगा क्योंकि अशांति से परिचित होना शांति की तरफ बुनियादी कदम है अपने रोग को ठीक से जान लेना आधा निदान है और आधी चिकित्सा है और अगर निदान ठीक से हो जाए कि रोग क्या है तो चिकित्सा हो ही गई चिकित्सा तो गौण बात है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसलिए अगर तुम जाओगे कोई निदान करने वाला डॉक्टर हो तो उसकी फीस बहुत होगी फिर प्रिस्क्रिप्शन तो कोई भी केमिस्ट दे देता है उसमें कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है एक दफा पक्का पता चल जाए बीमारी क्या है फिर सब हल हो जाता है असली सवाल पक्का पता चलने का है कि बीमारी क्या है वो पता ना चले तो केमिस्ट की दुकान पर लाखों दबाएं रखी वो किसी काम की नहीं तुम्हें तो मैं धीरे धीरे तुम्हारी बीमारी से परिचित कराता हूँ भय है अशांति है क्रोध है लोभ है मोह, सब तुम्हें घेरे हैं और तुम उनको दबा के बैठे हो उनका दावानल तुम्हारे नीचे जल रहा है उसको दिखाना पड़ेगा तुम्हें जब तुम उसे पूरी तरह देखोगे तभी तुम छलांग लगा के उसके बाहर निकलोगे शांत होना हो अशांति जाननी जरूरी है अभय को उपलब्ध होना हो भय से परिचित होना जरूरी है स्वस्थ होना हो तो स्वस्थ होने का एक ही उपाय है कि बीमारी को ठीक से परिचित हो जाओ और मजा ये है कि शरीर की बीमारी से परिचित होने पर तो इलाज की अलग जरूरत पड़ती है लेकिन मन की बीमारी कुछ ऐसी बीमारी है कि परिचित होना ही इलाज है जो व्यक्ति ठीक से अपने मन के प्रति जाग गया इलाज हो गया वहाँ निदान और औषधि दो नहीं है निदान ही औषधि है छठवा प्रश्न आपने कहा है जब तक मिटना है खोना है जीवन का परिवर्तन है तब तक होना शाश्वत होना संभव नहीं अभी हम हैं आपके सामने वह क्या एक लंबा सपना है? तुम्हारी तरफ से लंबा सपना है मेरी तरफ से नहीं तुम्हारे लिए सपने से ज्यादा नहीं है क्योंकि तुम सोए हुए हो हु। तुम जागोगे तभी सपना टूटेगा तुम जागकर मुझे देखोगे तो तुम कुछ और ही पाओगे तुम सोकर मुझे देखते हो तो कुछ और ही बातें हो तुम जागकर मुझे सुनोगे तुम्हें कुछ और ही सुनाई पड़ेगा तुम सोए सोए मुझे सुनते हो तुम्हें कुछ और ही सुनाई पड़ता है तुम्हारी नींद बीच में खड़ी है एक पर्दे की तरह और तुम्हारी नींद हर चीज को विकृत करती है तुम्हारे लिए तो एक सपना है लेकिन चाहो और जागना चाहो तो तुम्हारे लिए भी सत्य हो सकता है बुद्ध ने अपने पिछले जन्मों की कथाएं कही उसमें ने कहा है कि मैं जब अज्ञानी था तब एक बुद्ध पुरुष के पास गया था मैंने झुक के उनके चरण छुए मैं उठ के खड़ा भी ना हुआ था कि मैं अचंभे से भर गया क्योंकि उन्होंने भी झुक के मेरे चरण छुए मैं घबरा भी गया भयभीत भी हो गया कि तो पाप है कि बुद्ध पुरुष मुझ अज्ञानी के चरण छूएं मैंने उनसे कहा रुकें रुकें ये आप क्या करते हैं लेकिन मैं रोक भी ना पाया और मैंने उनसे पूछा कि मैं अज्ञानी हूँ आपके पैर छूता समझ में आती बात आप परम ज्ञानी आप मेरे पैर क्यों छूते हैं तो उन बुद्ध पुरुष ने मुझसे कहा था कि ये तेरी भूल है ये तेरा सपना है कि तू समझता है तू अज्ञानी है जिस दिन मेरा सपना मेरे लिए टूट गया उसी दिन मेरे लिए सबका सपना टूट गया मैं तो तेरे भीतर उस प्रकाश को देखता हूं जिसको अज्ञान ने कभी घेरा नहीं तू भ्रांति में पड़ा है लेकिन तेरी भ्रांति तेरी है मेरी नहीं किसी दिन तू जागेगा तब तेरी भ्रांति भी टूट जाएगी तब तू समझेगा कि मैंने तेरे चरण क्यों छूए थे निश्चित ही जो मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारे लिए तो एक सपना है एक मधुर सपना सुखद है सुनना प्रीतिकर है लेकिन ये जागरण भी बन सकता है मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इसलिए नहीं कि तुम्हें एक सुखद सपना चलता रहे मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारी नींद में आवाज़ अगर पहुँच जाए तो तुम जागाओ मैं तो इस तरह बोल रहा हूँ जैसे अलार्म घड़ी बोलती वो तुम्हारी नींद में सपना देने के लिए नहीं कभी तुमने ख्याल किया पाँच बजे उठना है तुम अलार्म भर के सो गए हो दो घटनाएँ संभव हैं एक तो घटना यह है कि अलार्म घड़ी को तुम सुन लो जाग जाओ दूसरी घटना यह है कि तुम अलार्म घड़ी के आसपास भी एक सपना बुन लो और करबट लेकर सो जाओ अक्सर ऐसा होता है कि जब अलार्म की घंटी बजती तब तुम एक सपना देखते हो कि मंदिर में बैठे घंटा बज रहा तुमने अलार्म घड़ी के बीच अपने बीच एक सपना खड़ा कर लिया अब कोई डर ना रहा अलार्म घड़ी को तुमने गलत कर दिया अब कोई भय नहीं है आम्हें उठा ना सकेगी तुमने उसे अपने सपने में ही समाविष्ट कर लिया अब तुम सपना देख रहे हो कि मंदिर में घंटा बज रहा है लोग पूजा कर रहे हैं जब तक वो घड़ी अलार्म बजाती रहेगी तब तक तुम सपना देखते रहोगे फिर घड़ी बंद हो गई सपना बंद हुआ कर लेके तुम गहरी नींद में सो गए तुमने घड़ी को व्यर्थ कर दिया मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ जैसे अलार्म घड़ी मेरी तरफ से तो कोशिश है कि तुम जागो तुम्हारी तरफ से बहुत संभावना ये है कि तुम एक सपना देखोगे तुम मुझे भी अपने सपने में सम्मिलित कर लोगे तुम मेरे शब्दों को भी अपने में, सपने में समाविष्ट कर लोगे तुम करवट लेके फिर सो जाओगे लेकिन अगर सौ में से एक भी जाग जाए तो भी श्रम सार्थक आखिरी सवाल दादू ने दादू होने के बाद कहा है पी प्यो लागी प्यास क्या दादू ने दादू होने के पहले भी कहा था पी प्यो लागी प्यास दादू दादू ही न होते अगर पहले न कहा होता पी प्यो लागी प्यास यही रटन तो दादू को दादू बना दी इसी रटन ने इसी प्यास ने तो इसी पुकार ने तो परमात्मा तक पहुंचाया दादू तो पहले ही कहे तभी दादू बने अगर पहले न कहा होता तो दादू का जन्म ही ना होता वो तो हमने पीछे सुना है जब दादू दादू हो गए इसे थोड़ा समझ लेना दादू ने तो पहले ही कहा है हमने पीछे सुना है दादू ने तो प्यास का जीवन ही जिया है तभी तो तृप्ति का क्षण आया रोए तभी संतुष्टि लेकिन हमें तब नहीं सुनाई पड़ा जब दादू रो रहे थे वो रोना तो उनका निजी था एकांत में था वो तो उनका अपना था हमने तो तभी सुना जब दादू दादू हो गए जब उनका प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ है मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो मैंने अपने होने के बहुत पहले बहुत बार अपने से कहा है उस दिन तुमसे नहीं कहा था उस दिन तुम सुनते भी नहीं आज भी तुम सुन लो तो बहुत है उस दिन तो तुम सुनते ही कैसे पर मैंने बहुत बार उसे अपने से कहा है तभी वो घड़ी आई जहां जागरण हुआ है और अब मैं तुमसे कह सकता हूं बढ़ने दो रटन को प्यास को सागर दूर नहीं बस प्यास की कमी ही एकमात्र दूरी है उतरने दो तुम्हारे हृदय में भी इस रटन को प्यू प्यू लागी प्यास और मंजिल दूर नहीं है मंजिल बिल्कुल आंख के सामने थोड़ी सी आंख खोलनी थोड़ी सी आंख खोल के देखनी फासला नहीं है कि यात्रा करनी हो तुम तीर्थ में ही खड़े हो मगर शराब पिए खड़े हो मैंने सुना है एक शराबी एक रात अपने घर आया ज्यादा पी गया था पहचान में नहीं आता था अपना घर कौन सा है पुराने अभ्यास बस पहुंच तो गया पैर चला के ले गए लेकिन द्वार पे खड़े होके सोचने लगा ये घर मेरा समझ में नहीं आता कभी देखा हो दरवाजा पीटने लगा उसकी माँ बाहर निकल के आ गई उसने उस माँ के पैर पकड़ लिया और कहा कि ऐसा कर मुझे मेरे घर पहुंचा दे मेरी माँ मेरी राह देखती होगी वो माँ उसे समझाने लगी कि ना समझ मैं तेरी माँ हूं वो कहने लगा मुझे समझाने से कुछ ना होगा मुझे बातों में मत उलझाओ मुझे मेरे घर पहुंचा दो मेरी बूढ़ी माँ मेरी राह देखती होगी पड़ोस के हो लोग इकट्ठे हो गए लोग हंसने लगे लोग हैरान हुए लोग उसे समझाने लगे यही तेरा घर है जितना लोग समझाने लगे उतना ही वो शराब जिद्द जिद करने लगा कि अगर ये मेरा ही घर होता तो किसी को समझाने की जरूरत ही क्या थी मैं खुद ही समझ लेता क्या मुझे अपना घर पता नहीं क्या तुमने मुझे इतना मूल समझाया मैं पागल हूं एक दूसरा शराबी जो ये सब बात सुन रहा था वो बैलगाड़ी जोत के आ गया और उसने कहा तू बैठ मैं तुझे तेरे घर ले चलता हूं उसकी मा ने उसके पैर पकड़ लिए कि तू इसकी गाड़ी में मत बैठ अन्यथा घर से बहुत दूर निकल जाएगा और ये भी पिए मगर कौन सुने तुम घर के सामने ही खड़े हो इसलिए जो गुरु तुमसे कहते हो बैठो हमारी गाड़ी में हम तुम्हें तीर्थ यात्रा पर ले चलते हैं जरा संभल के बैठना घर से दूर निकल जाओगे वो भी पिए बैठे मैं तुम्हें किसी यात्रा पर नहीं ले जा रहा हूँ मैं तुमसे ये कह रहा हूँ तुम जाग कर देखो तुम जहाँ खड़े हो वो तुम्हारा घर है ये अस्तित्व तुम्हारा घर है चारों तरफ परमात्मा ने तुम्हें घेरा है उसके अतिरिक्त और तुम्हें कोई भी घेरे हुए नहीं है उसी की हवाएं हैं उसी का आकाश है उसी की पृथ्वी है उसी के तुम हो सब उसी का खेल है लेकिन प्यास जगे तो उसी प्यास में से दर्द पीड़ा उठेगी उसी पीड़ा में से होश आएगा उसी होश में से सूरत ही जागेगी गूंजने दो तुम्हारे हृदय में यह ध्वन पियू पियू लागी प्यास आज इतना